ये चाप वान पानपात्र, पात्र मातुलुंग और कृपाणिका धारण करने वाली हैं। ये तीन हैं और तीनों पीठों पर इनका निलय है एवं आठ बाहुओं से संयुक्त हैं। पलक नागपाश महाध्वनि घंटा को धारण करने वाली हैं। ये मदिरा के पान से मत रहा करती हैं तथा अति गुप्त रहस्य वाली हैं। कामेशी वज्रेशी भग ये तीन देविया कही गई है जो भंडासुर दैत्य पर अत्यधिक क्रोध से समन्वित थी इनका महात्म्य भी ललिता देवी के ही समान था तथा ललिता देवी के ही समान इनका ओज महान था ये देविया नित्य ही श्री देवी की अंतरंग बताई गई हैं। इसके अनंतर रथ के मध्य के पर्व पर आनन्द महापीठ पर सब और रचित आवास वाली पंच दक्षाक्षरा कही गई है ये तिथि नित्य रूपा और विश्व को व्याप्त करके ही संस्थित रहा करती है भंडासुर आदि जो भी दैत्य हैं, इनकी उन पर प्रक्षुब्ध प्रक्षुब्धिया रहा करती हैं। ये सभी देवी की ही तुल्य आकार वाली हैं और श्री देवी की ही समान अपने आयुधों वाली हैं। ये प्रत्येक युग में जन समूहों के उपकार के लिए ही वर्तमान रहा करती है कुंभज अब उनके शुभ नाम भी मुझसे आप अवधारित कर लीजिए कामेशी भगमाला नित्यक्लिन्ना, मेरुंडा वहीन महावज्रेश्वरी द्रुति त्वरिता देवी नवमी कुल सुंदरी है नित्या नील पता विद्या सर्व जबाला मालिका चित्रा ये पंद्रह कही गई हैं। ये सदा ही सेवा की ही बुद्धि वाली रहती हैं और इनको ही साथ में रखकर वह परमेश्वरी भंडासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए वहाँ से निर्गत हुई थी महाचक्र में मंत्री ना था और रथोत्तम चक्र में गीती थी ये वहाँ पर सात पर्व हैं जो आपको बतला दिए गए हैं। वहाँ पर जो श्री देवी की है उनका भी श्रवण करिए चक्र रथ में पर्व के मध्य में पीठ और निकेतन वाली संगीत योगिनी कही गई है जो श्री देवी की अत्यधिक वल्लभा है वह ही प्रथम पर्व है जो मंत्रिणी की निवास की भूमि है इसके उपरांत गेय चक्र रथोत्तम में पर्व में स्थित ये हैं रति प्रीति मनोज्ञा है जिनके करो में वीणा और कारमुख है इनका वर्ण तमाल के तुल्य श्यामल है और ये दानवों के उन्मूलन करने में परम समर्थ हैं तीसरे पर्व में संरूढ़ मनोभुवान देवता हैं द्राविणी शोषिणी बंधिनी मोहिनी है उन मादिनी ये पांच हैं जिनके करो में दीप्त कारमुख है वहाँ पर पर्व में नीचे की और महान ओज वाले वर्तमान हैं। कामराज कंधर्प मनमत मकरध्वज और मनोभव ये पांच हैं जो त्रैलोक्य के मोहन करने वाले हैं ये कस्तूरी के तिलक से उल्लासित भाल वाले तथा मुक्ताओं के तुल्य शोभित हैं। इनके सभी अंग कवचों से ढके हुए हैं और ये पलाश के पुष्पों के समान कांति वाले हैं ये पांच काम बताए गए हैं जो भंडासुर के वध के लिए ही है जय चक्र रथेंद्र के चतुर्थ पर्व में संश्रय वाले हैं भ्रम्मी जिनमें प्रमुख है पूर्व में वर्णित चंडिका अष्टमी परा है वहाँ पर पर्व में नीचे लक्ष्मी और सरस्वती हैं। रति प्रीति कीर्ति, शांति पुष्टि तुष्टि ये शक्ति रक्त नेत्रों वाली हैं। हे कुंभ संभव ये कुमारियाँ कुंत चक्र कही गयी है पांचवे पर्व में वामा दूसरी सोलह सम्प्राप्त है गीथी चक्र रथेंद्र की हैं। उनके भी नामों का श्रवण कीजिए जिसको मैं बता रहा हूँ वामा जय्ठा रोद्री, शांति श्रद्धा सरस्वती श्री भू लक्ष्मी सृष्टि मोहिनी प्रमातिनी, अश्वासिनी वीची, विद्युन्मालिनी सुरानंदा नाग बुद्धिका ये सब कुर्विंद की आभा वाली हैं। और संपूर्ण जगत के क्षोभन करने में संलग्न है ये पद पद में महासरस मनाह को धारण करने वाली है ये वज्र कंकट से संचन्न है और अठहास करने से उज्जवल है ये वज्र दंड शनी और भूशुंडिकाओं को धारण करने वाली है इसके पश्चात गीति रथेंद्र के ष्ठ पर्व में समाश्रित है असितांग प्रभृति शस्त्रों से महान भीषण भैरव है त्रिशिक पान पात्र को धारण करने वाले तथा नील वर्चस्व हैं असितांग रुरु चंड क्रोध उन्मत भैरव कपाली भीषण और संहार ये आठ भैरव हैं और गीति रथेंद्र के सप्तम पर्व में संशय वाले हैं मातंगी सिद्ध लक्ष्मी महा मातंगी का महती सिद्ध लक्ष्मी भूषोणा वाण धनुर्धरा हैं उसी पर्व के नीचे गणप तथा क्षेत्रप है दुर्गा अम्बा और वटुक हैं। ये सब करों में शस्त्र धारण करने वाले हैं वहाँ पर ही पर्व के नीचे लक्ष्मी और सरस्वती हैं। शंख पदम निधि हैं। ये सब प्राणियों में शस्त्र वाले हैं। ये सब लोगों के शत्रु चंड पराक्रम वाले भंड के प्रति क्रुद्ध हैं। शक्र आदि से लेकर विष्णु भगवान के अंत पर्यंत दस दिशाओं के चक्र नायक है वहाँ पर्व के नीचे शक्ति रूप वाले संशय लेने वाले हैं। ये वज्र शक्ति कालदंड, असी पाश के धारण करने वाले हैं। ये गदा त्रिशूल धर्भास्त्र और वज्र को धारण किए हुए हैं। ये सब उस मंत्री नाथा का भक्ति भाव से संयुक्त होते हुए नित्य ही सेवन किया करते हैं विश्व के कंटक भंडासुरों का निहानन करने के वास्ते मंत्री नाथा के आश्रय के द्वारा ललिता आज्ञापन के उत्सुक रहा करते हैं गीति चक्र के उपांत में दिक्पालों ने इनको संचरे दिया था समस्त देवों की मंत्रिणी द्वार से की गई थी विज्ञापना यह महादेवी के कार्य की सिद्धि किया करती है रागी और विज्ञापना ये दो प्रधान द्वार पर की गई हैं। जैसी भी फल की प्राप्ति होती है अन्यथा इनकी क्या सामर्थ्य है जो ज्वलित ओझ वाली और अप्रदृश्य प्रभाव वाली श्री देवी के समीप में सर्पण किया जा सके वह निश्चय ही संगीत विद्या है जो श्रीदेवी की अति वल्लभा है कार्यों की सिद्धियों में कहीं पर भी उसके कतित का अति लंघन नहीं करती है श्रीदेवी के शक्ति के साम्राज्य में वह मंत्रिणी ही सब कर्मों को किया करती है जो भी कुछ करने का अथवा नहीं करने का है उस सभी को करने में प्रगल्भ होती है कारण ऐसी सभी दिकपाल श्री देवी की ही जय की कांक्षा वाले रहा करते हैं प्रधान भूता उसकी ही सेवा का विस्तार किया करते हैं। यह श्री ललिता देवी के चक्रराज रथोत्तम में पर्वों में संस्थित देवियों के नाम वर्णित कर दिए गए हैं। भंडासुर के संहार में उसके परम दिव्य आयुधों का भी वर्णन कर दिया गया है गेय चक्र और देवी के पर्व भी वर्णित किए गए है इन समस्त देवियों के नामों का जो भी कोई श्रवण किया करते हैं वे नर समस्त पापों से छुटकारा पाकर विजयी हो जाते हैं